संपूर्ण मानवीय भावनाएं और सदगुण अब्दुल बहा ने कहा अब्दुल बहा ने कहा उस महान विशेष अधिकार के लिए जो आपको आपको प्राप्त है, आपको अत्यंत प्रसन्न और ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए यह एक विशुद्ध आध्यात्मिक सभा है ईश्वर की स्तुति हो और आपके हृदय उसकी ओर उन्मुख है आपकी आत्माएं प्रभु साम्राज्य की ओर आकर्षित है आपकी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं हैं और आपके विचार की माटी के इस संसार से बहुत ऊँची उड़ान भरते हैं आप विशुद्धता के संसार से संबंध रखते हैं और खाने पीने और सोने में अपना समय गवाकर पशु की भांति जीवन व्यतीत करने से संतुष्ट नहीं नेहसंदेह आप मनुष्य हैं। आपके विचार और आकांक्षाएं मानव संपूर्णता की प्राप्ति में लगी हुई है आप भलाई करने और दूसरों के लिए प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु जीवित हैं। आपकी सबसे बड़ी अभिलाषा को दिलासा देना निर्बलों को बल देना और हताश आत्माओं को आशा बंधाना है रात और दिन आपके विचार प्रभु साम्राज्य में लीन और आपके हृदय ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण है इस प्रकार न तो आपको विरोध और अरुचित का आभास है और न ही घृणा का क्योंकि प्रत्येक जीवित प्राणी आपको प्रिय है और आप सबका भला चाहते हैं ये संपूर्ण मानवीय भावनाएं और सदगुण है यदि किसी मानव को इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं तो उसके लिए मर जाना ही बेहतर है यदि कोई दीपक प्रकाश देना बंद कर दे तो उसे नष्ट कर देना ही बेहतर है क्योंकि वह पृथ्वी पर बोझ मात्र ही होता है नेह संदेह मनुष्य के लिए बिना सदगुणों के जीवित रहने से मर जाना हजार गुण उत्तम है हमारे पास देखने के लिए नेत्र हैं, परंतु हम उनका उपयोग नहीं करते तो हमें उनसे क्या लाभ सुनने के लिए हमारे पास कान है परंतु यदि हम बहरे हो तो हमारे किस काम के प्रभु स्तुति और सुषमाचारों की घोषणा के लिए हमारे पास जिहवा है परंतु यदि हम गोंगे हों तो यह कितना बेकार है सर्व प्रेमी प्रभु ने मानव को दिव्य प्रकाश का प्रसार तथा अपने शब्दों कर्मों और जीवन द्वारा संसार को प्रकाशयुक्त बनाने के लिए उत्पन्न किया यदि वह सद्गुण से रहित है तो वह पशु मात्र से ज्यादा बेहतर नहीं और विवेक रहित पशु एक तुच्छ वस्तु है स्वर्गिक पिता ने मनुष्य को विवेक का अमूल्य उपहार दिया है ताकि वह एक आध्यात्मिक प्रकाश बन जाए जो भौतिकता के अंधकार को भेद सके और संसार में सच्चाई और भलाई लाए यदि आप बाहल्लाह की शिक्षाओं का पूरे मन से अनुसरण करें तो निःसंदेह आप संसार का प्रकाश विश्वरूपी शरीर की आत्मा और मानवता के लिए आराम व सहायता और समूचे ब्रह्मांड की मुक्ति का साधन बन जाएंगे आता आप पूरे तन और मन से पावन संपूर्णता बहावल्लाह की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करें और विश्वास रखें कि यदि आप उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन यापन करने में सफल हुए तो स्वर्गीय साम्राज्य में आपको अनंत जीवन और सदानंद प्राप्त होगा आपके जीवन काल में आपको बल देने के लिए दिव्य पुष्टि प्रदान की जाएगी मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप में से प्रत्येक इस संपूर्ण आनंद को प्राप्त हों